वागा से वदने लक्ष्मी च वक्षसि युम भजे विश्वसग विषगा नलन श्रीकृष्णख्यं पर धाम जगद्धाम नमा तत् प्रहलाद शरपुंडरीका प्रहला नारद शरकुंदरूक व्यांबरीशुकशनकालुक्माजुन वसी विभादी मान परम भगवान्माछाक्य कृपा सिंधुभ्य पति पाव्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम सीता नाथ ंद मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यता वंदे गुरु संत सरल चित सरलचित जानी स्वभाव सने बाल विनय सुनी करी कृपा राम चरण रति दे बंद संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलि गत शुभ सुमन जिमें सम कर दो बार बार पद बंदों श्रीनाभा जिनका योगा भावेद को भक्तमाल रस दें प्रियादास के पद कमल प्रणबार की ही भक्ति रसबोधिनी टीका अति सुख सार चार युगन में भगत जे ते पद की धूरी सर्व सुशिर धरी राखी हूं मेरी जीवन जो हरी प्राप्ति की आस है तो जननाय न करु सुकृत तो बुजों जन-जन्म जनम भक्त भक्तदाम संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे श्री हरि की गोद श्री हरिजू आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हमदास तुम पाछे जो श्रोता है रसखान दिन के सकल मनोरथ पुर बहुश्री भगवान भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशन विघ्ने मंगल आदि विचारि न और अनूप हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप सब संतन मिली निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुधर कै हरि कै हरिदास श्री गुरु अग्रदेव हरि भक्तन को यशगा सागर से तरन को नाहीन आन पाव विधि नारद शंकर सनकादिक का विधि नारद शंकर सनकादिक का दिक कपिल देव मनुभ नर हरिदास जनक भीषम वली शुक धर्म स्वरूप अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे आदि अंत लो मंगल तन के श्रोता वक्ता पावे अजामेल पर संगय निर्णय परम धर्म के जान इनकी कृपा और पुनी समझें द्वादश भक्त प्रधान श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण नारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण कृष्ण वासुदेव हरे मुरारे के वादे श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हेनाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोण हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण नारा ना वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव ना नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नार नारायण वसुरे श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुनारे हे नाथ नारायण वासुरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हेनाथ नारायण वासुदे श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे मुथ नारायण वा सुष्ण गोविंद हरे ुदेव श्री कृष्ण हरे ना के नाथ नारा वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे के ना नाथ नारायण वासुदेव गोविंद श्रीवृंदवन विहारी लाल की श्री द्वारिकाधीश की जय श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज की जय, श्री प्रियादासी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की भक्तमाली श्री नारायणदास मामा जी मामाजी महाराज की भक्तमाली पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी महाराज की भक्तमाली श्री सद्गुरुदेव भगवान की पूज्य श्री भाई जी महाराज की की, सब संतन की जय सब भक्तन की जय श्री तुलसी महारानी की जय श्री गौ माता की जय श्री सोमनाथ महादेव की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हरिशरण अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक सर्वे परात् पर ब्रह्म असंख्येय दिव्यान कल्याण गुणगण निलय अखिल हेय प्रत्यनीक परमानंद कंद सिंधु भक्तवांछाक तरु भक्त, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री कौशल्यानंद वर्धन श्रीमदशरथ नंदन श्री जानकी कंठ भूषण श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से सुदामापुरी में श्री हरि मंदिर के पवित्रतम प्रांगण में परम श्रद्धे गोविप्र साधु सेवी लोक कल्याणकारी श्रद्धे श्री भाई जी की पावन सनिधि में एवं पूज्य श्रद्धेय संतों की पावन उपस्थिति में इस पवित्र शारदीय नवरात्रि की पावन वेला में हम आप सब महर्षि सांदीपनि विद्या निकेतन में बैठ करके पूर्वान्न काल में श्रीमद् रामचरितमानस के अनुष्ठानिक मंगल में पाठ के द्वारा एवं अपराह काल में श्री भक्त चरित्रों के माध्यम से भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से कालक्षेप करने के लिए उपस्थित भगवत कृपा से संभवतः दो तीन वर्ष पूर्व यहां आना हुआ था उस समय मंदिर निर्माण का कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा था क्योंकि कुछ महीने बाद ही ठाकुर जी की प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने वाला था आज मंदिर के भव्य रूप का दर्शन करके हृदय में बहुत ही आनंद हुआ पूज्य स्वामी जी के साथ गए थे आज सर्वत्र दर्शन किया वैसे तो ये भक्त का धाम होने से द्वारिका से भी श्रेष्ठ है क्योंकि मोरे मन प्रभु असविश्वासा रामते अधिक राम कर दासा जब राम अधिक है तो सब बात में अधिक होना चाहिए हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि जब रामते अधिक राम कर है तो भगवान नाम रूप लीला धाम इनसे भी श्रेष्ठ भक्त का नाम भक्त का रूप भक्त की लीला और भक्त का धाम ये भगवान के नाम रूप लीला धाम से भी श्रेष्ठ होता है ये परम अकिंचन भक्त ब्रह्मविद वरिष्ठ श्री सुदामा जी का पवित्र धाम है श्री पोरबंदर सुदामापुरी के नाम से भी प्रसिद्ध है तो भक्त का धाम होने से इसकी महिमा अपने आप में अतिशय श्रेष्ठ है भी और ये तो भगवान का गुरु स्थान भी है क्योंकि महर्षि शांतिपन विद्या निकेतन भले ही उसकी भौगोलिक स्थिति छिपरा के तट पर उन्हीं में हो किंतु उसकी भावपूर्ण उपस्थिति पोरबंदर की इस पवित्र भूमि में भी है तो भगवान श्री कृष्ण का ये गुरुस्थान होने के कारण भी अतिशय आदरणीय है और आज मंदिर का दर्शन करके तो इतना प्रसन्न हुआ पहले भले ही कोई द्वारिका से सोमनाथ जी की ओर जाते समय सुदामापुरी का दर्शन आवश्यक न समझता हो किंतु संभवतः अब कोई ऐसा नहीं होगा जो इस मार्ग से जाए और श्री हरि मंदिर का दर्शन न करे ये निश्चित ही भगवत इच्छा से भगवत संकल्प से श्री द्वारिकाधीश की कृपा से यह दिव्य स्थल प्रकट हुआ है भगवान किसने किसी आत्मीय जन को निमित्त बनाते हैं कुछ श्री भाई जी को निमित्त बनाकर श्री ठाकुर जी ने बहुत बड़ा कार्य यहाँ की भूमि पर संपादित किया है भगवान के चरित्र बिना भक्तों के चरित्र के बन नहीं सकते दुनिया के किसी बड़े से बड़े विद्वान से भी कहा जाए कि भक्त का नाम लिए बिना भक्त चरित्र कहे बिना आप भगवत चरित्र कहें तो हम समझते हैं वो भगवान के संबंध में एक वाक्य भी नहीं कह पाएगा विस्तृत चरित्र कहने की बात तो दूसरी है एक वाक्य भी पूरा पूरा भगवान के संबंध में नहीं कह पाएगा बिना भक्त के भगवत चरित्र संपादित नहीं होता यही स्थिति भक्ति चरित्र की है कोई कहे कि भगवान का नाम लिए बिना उसमें राम कृष्ण नारायण का चरित्र नहीं आना चाहिए उनकी महिमा या उनका प्रभाव स्वभाव गुण नहीं आने चाहिए आप केवल भक्त का चरित्र कहो तो भगवान नाम रूप लीला भक्त के भीतर बाहर परिपूर्ण रूप से विराजमान है इसलिए तो है और भगवान उपस्थिति उसके चरित्र में न हो भगवान की भगवान के गुण भगवान का प्रभाव भगवान का स्वभाव इसकी अनुभूति यदि भक्त के चरित्र में न हो तो वह चरित्र आदर्श चरित्र नहीं माना जा सकता संतों के द्वारा वह श्रवण के योग्य नहीं होता भक्त उसी को कहते हैं जिसके जीवन में अनन्य भाव से परिपूर्ण रूप से भगवान की विदिता अष्टादश पुराणों में भगवान व्यास भक्त चरित्र ही गाया है और इतिहास ग्रंथ महाभारत उसका तो मूल आधार भक्त गाथा ही है भगवान के प्राण प्यारे भक्त पांडव के ही चित्रों को बृहद से कहा गया है महाभारत पांडव साधारण कोटि के भक्त नहीं है स्वयं देवर्षि नारद जी वे पांडवों की भक्ति को प्रमाणित कर रहे हैं यूयद्रिलोके बस भूभागा लोक पुना मुनोभ यृ साक्षा गूढ़ पर परब्रह्म मनुष्य लिंगम गृहस्थ भक्तों में सबसे श्रेष्ठ प्रहलाद जी और विरक्त भक्तों में सबसे श्रेष्ठ देवर्षि नारजी अहो नारद धन्योसी विरक्तानाम शिरोमणि निवृत्ति धर्म के आचार्य हैं देवर्षि नारद जी महाराज और वे देवर्षि नारद जी श्रीमद भागवत के सप्तम स्कंद में प्रह्लाद चरित्र का निरूपण करने के पश्चात कह रहे हैं यूयोक बत भूरी भागा वहां अकेले प्रहलाद जी भाग्यशाली थे लेकिन यहां तो आप सब आपके पिता महाराज पांडु आपकी माता कुंती आपकी माता माद्री, आप पांचों भाई और परम भक्ता द्रौपदी और कहा तक कहें भक्ता द्रौपदी ही नहीं कुल उत्तरा उ अतिशय भक्ता है और उत्तरा ही नहीं उत्तरा नंदन राजर्षि परीक्षित ये तो श्रवण भक्ति के आचार्य है वहाँ अकेले प्रहलाद जी के परिवार में अकेले प्रहलाद जी भक्त थे माता पिता भक्त नहीं थे परिवार भक्त नहीं था किंतु यहां तो आपका पूरा का पूरा खानदान भक्त, पूरा परिवार भक्त फिर प्रहलाद जी के ऊपर भगवान नृसिंह ने कृपा करके उन्हें अंक में लिया उत्थाप्य उत्प्य तीर्षात कराम कालाहि कालास्तधिया भयम अपना वरदस्त भी मस्तक पर पधराया किंतु प्रहलाद जी के भगवान दूत नहीं बने प्रहलाद जी के भगवान सारथी नहीं बने प्रहलाद जी के भगवान सेवक हैं यहां तो तुम्हारे तो सेवक क्वच किए प्रहलाद जी के ऊपर कृपा करके थोड़ी देर के लिए पधारे किंतु आपके यहां तो साक्षात आत पूर्वक तुम्हारे यहाँ निवास करते हैं द्वारिका में आसक्तिपूर्वक निवास नहीं करते किंतु इंद्रप्रस्थ में आसक्तिपूर्वक निवास करते हैं ये हमारे प्राण प्यारे भक्तों का धाम है ये भक्तों का घर है बड़ी अद्भुत लीला है महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का कोई पता पूछे कि भगवान कहाँ विराजते हैं तो राजाओं के शिविर में भगवान का दर्शन नहीं होता जहां सारथियों का शिविर है वहां भगवान का पटकुटीर होता वहां भगवान निवास करते भगवती पराम्बा महालक्ष्मी जिनके चरण कमलों का संवाहन करती हैं, भगवान शिव ब्रह्मा जी जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं वे भगवान अर्जुन के अश्वों की सेवा करते हैं अब पांडवों की कितनी सेवा करते होंगे इसको तो कहा नहीं जा सकता अर्जुन के भक्त का भार बहन करने वाले अश्वों की भी सेवा करते जल पिलाते उनको खोजोरा करते उनके श्रम को हाथ अपना सुकोमल करकमल का स्पर्श प्रदान करके उनके श्रम को दूर करते तो जैसी कृपा पांडवों पर हुई तुम लोगों पर हुई वैसी कृपा हमें तो लगता प्रहलाद जी पर भी नहीं हुई इसलिए गृहस्थ प्रहलाद जी की अपेक्षा भी तुम लोग ज्यादा श्रेष्ठ हो इसके बाद देवर्षि जी ने अपना चरित्र सुनाया में उपवर्ण गंधर्व था भक्तों के महात्म्य का होने होने के कारण, भगवत, होने के कारण कारण हृदय हृदय भगवत भागवत भक्ति न की मलिनता मिट नहीं पाई ब्रह्म सभा में भी मैं अपने मन को पवित्र नहीं रख सका और वह जो महद अपराध हुआ उस अपराध के फल रूप हमें पुनः दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा और पुनः भागवतों की कृपा से मैं अब ब्रह्म पर ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद हो गया भगवान का अतिशय कृपा भाजन हो गया तो अपना चरित्र कहने के बाद फिर नारद जी कह रहे हैं यूयमो के बत भूरी भागा बत निश्चय ही इसमें किसी प्रकार के संदेह का अवसर नहीं है यूयम इंद्र लोके बतहूरी पुनाना मुनयो मुन इसलिए भाग्यशाली हो कि तुम केवल श्रीकृष्ण के लाडले नहीं हो अति तु जो श्रीकृष्ण के जन हैं भक्त जन हैं है हरी जन हैं वैष्णव जन हैं संत जन रसिक जन हैं साधु जन है उनके भी आप लाडले हो जैसी आसक्ति श्री कृष्ण की आपके प्रति है उससे कम आसक्ति ऋषि मुनि महात्माओं की आप लोगों के प्रति नहीं उनकी भी आसक्ति ध्रुवन को पवित्र करने वाले ऋषि मुनि महात्मा बिना किसी आमंत्रण निमंत्रण आग्रह के आपके यहां बिना बुलाए आते हैं क्योंकि वे जानते हैं हम भगवान के प्रेमी हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं किंतु भगवान पांडवों से प्रेम करते हैं इसलिए भगवान श्री कृष्ण इष्ट हैं और इष्ट के भी इष्ट पांडव हैं इसलिए पांडव अति इष्ट हैं जो इष्ट का इष्ट हो उसे अति इष्ट कहा जाता है तो वहां अकेले भगवान का दर्शन नहीं पांडवों का भी दर्शन होगा भक्तों का दर्शन होगा एक भक्त का दर्शन दुर्लभ है वहां तो भक्तों के समुदाय का दर्शन हो सभी भक्तों का दर्शन अब आंख नाक कान दबाने की जरूरत नहीं है अब तप्त पृच चांद्रायण आदि व्रत करने की आवश्यकता नहीं है अब कठोर तप अष्टांग योग साधन की आवश्यकता नहीं है अब तो सीधे इंद्रप्रस्थ चलो और भक्तों का दर्शन करो और भगवान का दर्शन करो हमारे भक्तमाल ग्रंथ के सिद्धांत में अकेले भगवान का दर्शन पूर्ण दर्शन नहीं माना जाता अकेले ठाकुर जी का दर्शन हो यद्यपि पूर्ण मद पूर्णमद पूर्णात् पूर्ण उदच्यते पूर्णा, पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्य भगवान परिपूर्णतम साक्षात भगवान परिपूर्णतम है किंतु परिपूर्णतम भगवान का दर्शन अकेले हो